श्री श्री चैतन्य चेतावली महाप्रभु का दिव्योन्माद सिंचन सिंचन नयन पैसा पांडुगंडस्थला मुंचन मुंचन प्रतिमुहु दीर्घ निश्वास जात उच्च क्रंदन करुणकुणोदी हाथी रावो गौरह को पी ब्रज भाव पाठकों को संभवतया स्मरण होगा श्री गौरांग सुंदर अपनी निरंतर के नैन जल से दोनों गंडस्थलों को पांडुरंग के बनाते हुए प्रतिक्षण दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए और करुण स्वर से हा हा शब्द करके जोरों से रुदन करते हुए किसी व्रज विहारणी के भाव में सदा निमग्न रहने लगे पाठकों को संभवतया स्मरण होगा इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं कि श्री चैतन्य देव के शरीर में प्रेम के सभी भाव क्रमशः धीरे धीरे ही प्रतिबद्ध हुए यदि सचमुच प्रेम के वे उच्च भाव एक साथ ही उनके शरीर में उदित हो जाते तो उनका हृदय फट जाता उनका क्या किसी भी प्राणी का शरीर इन भावों के वेग को एक साथ सहन नहीं कर सकता गया मैं आपको छोटे से मुरली बजाते हुए श्याम दिखे उन्हें के फिर दर्शन पाने की लालसा से वे रुदन करने लगे तभी से धीरे धीरे उनके भावों में वृद्धि होने लगी शांत दास्य शख्य वात्सल्य और मधुर इन भावें मधुर ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है पुरी में प्रभु इसी भाव में विभोर रहते थे मधुर भाव में राधा भाव सर्वोत्कृष्ट है संपूर्ण रस संपूर्ण भाव और अनुभाव भाव में ही जाकर परिसमाप्त हो जाते हैं इसलिए अंत के बारह वर्षों में प्रभु अपने को राधा मानकर कर ही श्रीकृष्ण के विरह में तड़पते रहे कविराज गोस्वामी कहते हैं राधिकार भावे प्रभु सदाभिमान सही भावे आपना के है राधा ज्ञान दिव्योन्माद ऐसे है कि यहाँ विस्म अध भावे दिनो दिव्योन्माद प्रलाप है अर्थात महाप्रभु राधा भाव में भावान्वित होकर उसी भाव से सदा अपने को राधा ही समझते थे यदि फिर उनके शरीर में दिव्योन्माद प्रकट होता था तो इसमें विस्मय करने की ही कौन सी बात है अधरूढ़ भाव में दिव्योन्माद प्रलाप होता ही है इसीलिए अब आपकी सभी क्रियाएं उसी विरहणी की भांति होती थी एक दिन स्वप्न में आप रास रासलीला देखने लगे आहा प्यारे को बहुत दिनों के पश्चात आज वृंदावन में देखा है वही सुंदर अलकावली वही माधुरी मुस्कान वही हाव भाव कटाक्ष उसी प्रकार रास में थिरकना सखियों को गले लगाना कैसे सुख है कितना आनंद है ताथे ताथेई करके सखियों के बीच में श्याम नाच रहे हैं और शयनों को चलाते हुए वंशी बजा रहे हैं महाप्रभु भूल गए कि यह स्वप्न है या जागृति है वे तो उस रस में शराबोर थे गोविंद को आश्चर्य हुआ कि प्रभु आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं रोज़ तो अरुणोदय में ही उठ जाते थे आज तो बहुत दिन भी चढ़ गया है संभव है नाराज हों इसलिए जगा दूं। यह सोचकर गोविंद धीरे धीरे प्रभु के तलवों को दबाने लगा प्रभु चौंक कर उठ पड़े और कृष्ण कहाँ गए कहकर जोरों से रुदन करने लगे गोविंद ने कहा प्रभु दर्शनों का समय हो गया है नित्य कर्म से निवृत्त होकर दर्शनों के लिए चलिए इतना सुनते ही उसी भाव में यंत्र की तरह शरीर के स्वभावानुसार नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों को गए महाप्रभु गरुण स्तंभ के सहारे घंटों खड़े खड़े दर्शन करते रहते थे उनके दोनों नेत्रों में से जितनी देर तक ये दर्शन करते रहते थे उतनी देर तक जल की दो धाराएं बहती रहती थी आज प्रभु ने जगन्नाथ जी के सिंहासन पर उसी मुरली मनोहर के दर्शन किए वे उसी प्रकार मुरली बजा बजा कर प्रभु की ओर मंद मंद मुस्कान कर रहे थे प्रभु अनिमेश भाव से उनकी रूप माधुरी का पान कर रहे थे इतने में ही एक उड़ीसा प्रांत की वृद्धा माई जगन्नाथ जी के दर्शन न पाने से गरुण स्तंभ पर चढ़ और प्रभु के कंधे पर पैर रखकर दर्शन करने लगी पीछे खड़े हुए गोविंद ने उसे ऐसा करने से निषेध किया इस पर प्रभु ने कहा यह आज शक्ति महामाया है इसके दर्शन सुख में विघ्न मत डालो इसे यथेष्ट दर्शन करने दो गोविंद के कहने पर वह वृद्धा माता जल्दी से उतर कर प्रभु के पाद पद्मों में पड़कर पुनः पुनः प्रणाम करती हुई अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगी प्रभु ने गदगद कंठ से कहा मातेश्वरी जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए तुम्हें जैसी विकलता है ऐसी विकलता जगन्नाथ जी ने मुझे नहीं दी हाँ मेरे जीवन को धिक्कार है जन्ने तुम्हारी ऐसी एकाग्रता को कोटि कोटि धन्यवाद है तुमने मेरे कंधे पर पैर रखा और तुम्हें इसका पता भी नहीं इतना कहते कहते प्रभु फिर रुदन करने लगे भाव संधि हो जाने से स्वप्न का भाव जाता रहा और अब जगन्नाथ जी के सिंहासन पर उन्हें सुभद्रा बलराम थे जगन्नाथ जी के दर्शन होने लगे इससे महाप्रभु को कुरु कुरुक्षेत्र का भाव उदित हुआ जब ग्रहण के स्नान के समय श्री कृष्ण जी अपने परिवार के सहित गोपिकाओं को मिले थे इससे खिन्न होकर प्रभु अपने वासस्थान पर लौट आए अब उनकी दशा परम कातर विरहनी की हो गई वे उदास मन से नखों से भूमि को कुरेते हुए विसन्न वदन होकर अशुभाने लगे और अपने को बार बार झिककाने लगे इसी प्रकार दिन बीता शाम हुई अंधेरा छा गया और रात्रि हो गई प्रभु के भाव में कोई परिवर्तन नहीं वही उन्माद वही बेकली वही विरह वेदना उन्हें रह रहकर कर व्यतीत करने लगी राय रामानंद आए स्वरूप गोस्वामी ने सुंदर सुंदर पथ सुनाए राय महाशय ने कथा कही कुछ भी धीरज न बंधा हाय श्याम तुम किधर गए मुझे दुखनी अबला को मझधार में ही छोड़ गए हाय मेरे भाग्य को धिक्कार है जो अपने प्राण प्राणवल्लभ को पा कर भी मैंने फिर गमा दिया अब कहाँ जाऊँ कैसे करूँ किससे कहूँ कोई सुनने वाला भी तो नहीं हाय ललिते तू तो ही कुछ उपाय बता ओ बहन विशाखे अरे तू तो ही मुझे धीरज बंधा मै न मर जाऊँगी प्यारे के बिना मैं प्राण धारण नहीं कर सकती जोगनी बन जाऊँगी घर घर अलग जगाऊँगी नरसिंघा लेकर बजाऊंगी तन में भूत रमाऊँगी मैं मारी मारी फिरूँगी किसी की भी न सुनूँगी या तो प्यारे के साथ जीऊँगी या आत्मघात करके मरूंगी। हाय निर्दयी ओ निष्ठुर श्याम तुम कहाँ चले गए बस इसी प्रकार प्रलाप करने लगी रामानंद जी आधी रात्रि होने पर गंभीरा मंदिर में प्रभु को सुलाकर चले गए स्वरूप गोस्वामी वहीं गोविंद के समीप ही पड़ रहे प्रभु जोरों से बड़े ही करुण स्वर में भगवान के इन नामों का उच्चारण कर रहे थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा इन नामों की सुमधुर गुंज गोविंद और स्वरूप गोस्वामी की कानों में भर गई वे इन नामों को सुनते सुनते ही सो गए किंतु तो प्रभु की आंखों में नींद कहा उनकी तो प्राय सभी रातें हा नाथ हा प्यारे करते करते ही बीतती थी थोड़ी देर में स्वरूप गोस्वामी की आंखें खुली तो उन्हें प्रभु का शब्द सुनाई नहीं दिया संदेह होने से वे उठे गंभीरा में जाकर देखा प्रभु नहीं है मानो उनके हृदय में किसी ने वज्र मार दिया हो अस्त भाव से उन्होंने दीपक जलाया गोविंद को जगाया दोनों ही विशाल भवन के कोने कोने में खोज करने लगे किंतु प्रभु का कहीं पता ही नहीं सभी घबराए से इधर उधर भागने लगे गोविंद के साथ वे सीधे मंदिर की ओर गए वहां जाकर क्या देखते हैं सिंहद्वार के समीप एक मैले स्थान में प्रभु पड़े हैं उनकी आकृति विचित्र हो गई थी उनका शरीर खूब लंबा पड़ा था हाथ पैर तथा सभी स्थानों की संधियाँ बिल्कुल खुल गई थी मानो किसी ने टूटी हड्डियां लेकर चर्म के खोल में भर दी हो शरीर अस्त व्यस्त पड़ा था सांस प्रश्वास की गति एकदम बंद थी किविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है प्रभु पाच परियाचि दीर्घहातपाच छतन देहनाशाय श्वास नहीं वै एक एक हस्तपादीर्घतिहा्रंथ भिन्न चरमे आचे मात्रतात हस्तपादग्रीवाकि अस्थि सन्धिजत एक एक वितस्त भिन्न हययाचे तथो चरम मात्र ऊपरे संध्या प्राण प्रभु पांच छ हाथ लंबे पड़े हुए थे देह अचेतन थी नासिका से श्वास नहीं भरा था एक एक हाथ पैर तीन तीन हाथ लंबे हो गए थे हड्डियों की सभी संधियाँ अलग अलग हो गई थी केवल ऊपर चर्म ही चर्म चढ़ा हुआ था हाथ पैर ग्रीवा और कटी हड्डियों के जोड़ एक एक बितस्ती अलग अलग हो गए थे ऊपर चर्म मात्र था संधि लंबी हो गई थी महाप्रभु की ऐसी दशा देखकर सभी भक्त दुखी हो गए उनके मुख से लार और फेन बह रहा था नेत्र चढ़े हुए थे उनकी ऐसी दशा देखकर भक्तों के प्राण शरीर को परित्याग करके जाने लगे अर्थ स्पष्ट है भक्तों ने समझा प्रभु के प्राण शरीर को छोड़कर चले गए तब स्वरूप गोस्वामी ने जोरों से प्रभु के कानों में कृष्ण नाम की ध्वनि की उस सुमधुर और कर्णप्रिय ध्वनि को सुनकर प्रभु को कुछ कुछ बाह्य ज्ञान सा होने लगा वे एक साथ ही चौंक कर हरी बोल हरी बोल कहते हुए उठ बैठे प्रभु के उतने पर धीरे उठने पर धीरे धीरे अस्थियों की संधियाँ अपने आप जुड़ने लगीं श्री गोस्वामी रघुनाथ दास जी वहीं थे उन्होंने अपनी आँखों से प्रभु की यह दशा देखी होगी उन्होंने अपने श्री चैतन्य स्तवकल्प वृक्ष नामक ग्रंथ में इस घटना का यों वर्णन किया है क्विन्मिश्रावासे व्रज प्रती सुतोहालथंत्वा दधती कलैर्युजपो लुठन भूमौ काल गचा रुद्धि गौरांगोहृदय उदय मदयती किसी समय काशी मिश्र के भवन में श्री कृष्ण विरह उत्पन्न होने पर प्रभु की संधिया ढीली पड़ जाने से हाथ पैर लंबे हो गए थे पृथ्वी पर काकु स्वर से गदगद वतनों से जोरों के साथ वृदन करते करते लोट पोट होने लगे वे ही श्री गौरांग हमारे हृदय में उदित होकर हमें मद में मतवाला बना रहे हैं उन हृदय में उदित होकर मतवाले बनाने वाले श्री गौरांग के और मनमत्त बने श्री रघुनाथ दास जी के चरणों में हमारा शास्त्रांग प्रणाम है